पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र उन्तीस चौथा सम्यक कर्मांत मनुष्य की सदगति या दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है कर्म के ही कारण जीव इस लोक में सुख या दुख भोगता है तथा परलोक में भी स्वर्ग या नरक का गामी बनता है हिंसा चोरी व्यभिचार आदि निंदनीय कर्मों का सर्वदा तथा सर्वथा परित्याग अपेक्षित है इन्हीं की संज्ञा पंचशील है पंचशील ये हैं अहिंसा सत्य अस्त्यय ब्रह्मचर्य सुरा मैरेय आदि का मादक पदार्थों का असेवन इन कर्मों का अनुष्ठान सबके लिए विहित है इनका संपादन तो करना चाहिए परंतु इनका परित्याग करने वाला व्यक्ति धम्म पद के शब्दों में खनति अत्तनो अपनी ही जड़ खोदता है यो पाणमती पातेति मुसावाद भासति लोके अदीन्नमती परदारंच गतिरा मैरेयपान यो नरोुज्य खनति अत्तनो यह प्राण. मतितती च भाषते लोके दत्तम आदत्ते पर गति सुरा च यो नरानुनती इह मेष्लोक मूल खनियात्मन धम्मपद आत्म विजय अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की अनंत शांति का चरम साधन है आत्मदमन इन कर्मों का विधान चाहता है आत्मा ही अपना नाथ स्वामी है अपने को छोड़कर अपना स्वामी दूसरा नहीं अपने को दमन कर लेने पर ही दुर्लभ नाथ निर्वाण को जीव पाता है अत्ता ही अत्तनोनाथो को ही नाथो परोसिया अत्तनो व सुदंते नाथम लभति दुर्लभम आत्मा ही आत्मनोनाथ कोहिनाथ पर सियादत्मन सुधातेन नाथ लभते दुर्लभम विजय का सिद्धांत वैदिक धर्म का मूल मंत्र है उधरेत्मा नात्मसाद आत्म हिियात्मनो बंधु आत्म ऋपुरात्म बंधुरात्मस्तनात्म आत्मना आत्मनाजितः अनात्मनस्तु अनात्मनस्तुशत्रुत्व वर्तेतात्मय व शत्रुवत गीता भु के लिए तो आत्मदमन के नियमों में बहुत कड़ाई है इन सार्वजनिक कर्मों के अतिरिक्त उन्हें पांच कर्म अपराह भोजन माला धारण संगीत सुवर्ण तथा अमूल्य सैया का त्याग और भी कर्तव्य है इन्हें ही दस शील कहते हैं भिक्षुओं के निवृत्ति प्रधान जीवन को आदर्श बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने अन्य कर्मों को भी आवश्यक बतलाया है जिनका उल्लेख विनय पिटक में किया गया है पांचवा सम्यक आजीव जीविका झूठी जीविका को छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना बिना जीविका के जीवन धारण करना असंभव है मानव मात्र को शरीर रक्षण के लिए कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है परंतु यह जीविका सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का क्लेश पहुँचे और न उसकी हिंसा का अवसर आए समाज व्यक्तियों के समुदाय से बना है यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में लगे तो समाज का वास्तविक मंगल होता है उस समय के व्यापारों में बुद्ध ने निम्न पांच जीविकाओं को हिंसा प्रवण होने के कारण से अयोग्य ठहराया है सत्थवणिजा शस्त्र हथियार का व्यापार सत्यवणिज्ञा प्राणी का व्यापार तीसरा मनसौ वणिज्ञा मांस का व्यापार चौथा मध्य मध्य शराब का व्यापार पांचवा विषवणिज्ञा विष का व्यापार लक्षण सूत तीन में बुद्ध ने निम्न जीविकाओं को गर्हणीय बतलाया है तराजू की ठगी कंस बटखरे की ठगी मान की नाप की ठगी रिश्वत वंचना कृतज्ञता, साची योग कुटिलता छेदना वध बंधन डाका लूट पाट की जीविका